स्थिति प्रकरण चौदहवा सर्ग समंगा नदी के किनारे पर जाकर काल और भृगु ऋषि का शुक्राचार्य को समाधि से जगाना पूर्व वृत्तांत का स्मरण दिलाना और वहां से आने की इच्छा का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इसके अनंतर काल और भृगु ये दोनों देवता मंदराचल की कंदरा से पृथ्वी तल में उतरकर समंगा नदी के तट पर जाने के लिए तत्पर हुए पर्वत से उतर रहे उन दोनों महातेजस्वियों ने अभिनव सुवर्णमय लताओं के समूह के निकुंजों में सोए हुए देवताओं और पक्षियों को देखा जो गगनांगन में लताओं से वेष्टित झूलों से झूलों द्वा, के द्वारा क्रीडा कर रहे थे वे हरिणियों के तुल्य मनोहर अपने कटाक्षों से कमल का स्मरण कर रहे थे ऊंचे रूपी आसन पर बैठे हुए तथा लीला से से तीनों जगतों को को देखने वाले सिद्धों को भी देखा, जो शरीरधारी उत्साह से उत्साह के तुल्य थे। जिनमें निरंतर फूल गिर रहे थे ऐसे धाना के प्रवाहों में जो नहा चुके थे तथा ताल वृक्ष की तरह लंबे मोटे और ऊपर उठाए हुए सुड वाले गज युथपो को देखा मूर्तिधारी मध के तुल्य थे और फूलों के से रंजित पवन से उनकी पूछ लाल हो गई थी एवं चंचल और मनोहर चमक चमरों को देखा जो पर्वतराज के चमर के तुल्य प्रतीत होते थे जिनमें निरंतर फूल गिर रहे थे ऐसे धारा के प्रवाह में निमजन किए हुए किन्नरों को शाखा पर्यंत सीधे हुए उत्तम जाति के खजूर वृक्षों को और खजूर के फलों से परस्पर ताड़न रूपी क्रीड़ा द्वारा बांस को भी फल युक्त बनाने वाले बंदरों को भी देखा जिनके विरूप मुख गेरू के तुल्य लाल थे और जो उछलने कूदने में मस्त थे पर्वत के शिखर भाग के उपवन में जिनके मंदिर लताओं के विस्तार से ढके हुए थे जिनने काल का सूचन करने के लिए देवांगनाए मंदार के फूलों से मार रही थी ऐसे सिद्धों को भी देखा और उन पर्वत के प्रपात देशों को भी देखा जो गेरू से लाल और सघन बादल के समूह से आच्छन्न तथा मनुष्यों के संचार से शून्य थे उनकी बौद्धो संयासियों से तुलना की जा सकती है क्योंकि वे भी गेरुवादी से लाल और सघन वस्त्र से आवृत रहते हैं और जनसंसर्ग से शून्य होते हैं। कुंद और मंदार के फूलों से जिनकी लहरें आच्छ थी ऐसी नदियों को जिन्होंने मानो समुद्र रूपी कांत के प्रति अत्यंत उत्सुकता के कारण मधुमास संबंधी पुष्प पल्लव आदि अलंकार धारण किए हैं तथा फूलों के भार से आच्छ पवन से हिलते हुए वृक्षों को भी देखा मानव वे वृक्ष मधुमास के यानी वसंत के प्राप्त होने पर चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों से युक्त थे अतएव मद्य पीने पर नशे में चटे हुए नेत्र वाले पागल से लगते थे इस तरह वे दोनों इधर उधर बड़ी चढ़ी पर्वत की शोभा को देखते हुए गांव तथा शहरों से सुशोभित पृथ्वी तल को प्राप्त हुए पृथ्वी परक्षण क्षण मात्र में फूलों से चंचल तरंगों से युक्त नदी पर पहुंचे मालूम होता था कि वह संपूर्णता पुष्पों से ही बनी हुई है वहा पहुंचने के अनंतर समा नदी के किनारे कहीं पर भ्रुगु ऋषि ने अपने पुत्र को देखा उसने दूसरी देह का परिवर्तन किया था, था, था, शुक्राचार्य से से विलक्षण भाव को प्राप्त हुआ था। उसकी शांत हो हो गई समाधिस्थ होने से उनका उसका मन रूपी गया था। मानो वह पुरुष अनादि आश्रम को दूर करने के लिए बहुत दिनों से विश्राम ले रहा था तथा अनादिकाल से युक्त अनादिकाल से भुक्त थोड़े ही दिनों से परित्यक्त और हर्ष शोक से भरी हुई संसार सागर की गतियों का विचार कर रहा था मानो अवश्य ही वह अत्यंत अनंत रूपी आवर्त में अतिशय भ्रम से जोर से घुमाए हुए चक्र की तुल्य निश्चल हो गया था वह एकांत में अकेला स्थित था शरीर कांति से अत्यंत कमनीय था उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गई थी अतएव उसके चित्त के संभ्रम का समागम नष्ट हो गया था वह निर्विकल्प समाधि में स्थित था अतएव शीत उष्ण आदि द्वंद्व की वृत्तियों से शून्य था मानो वह अपनी शांत बुद्धि द्वारा संपूर्ण लोक व्यवहार का उपहास कर रहा था पूर्ण प्रवृत्तिया उससे पृथक हो गई थी संपूर्ण कर्मफलों से वह शून्य था और उसने संपूर्ण कल्पना जाल का परित्याग कर दिया था अतएव अपरिचिन्नात्म सुख से वह पूर्ण था वह अनंत सुख पूर्ण व्यापक आत्म तत्व में विश्रांत था अतएव प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं कर रही <coughs> ग्रहण नहीं कर रही स्वच्छ मनी के तुल्य स्थित था यह अग्राह्य है तथा यह ग्राह्य है इस संकल्प विकल्प से शून्य तथा आत्मबोध को प्राप्त हुए अपने धीर पुत्र को भ्रुगुजी ने देखा उस भ्रुगु के पुत्र को देखकर काल ने भ्रुगुजी के समुद्र के निर्घोष के तुल्य गंभीर स्वर से कहा से समुद्र के निर्घोष निर्घोष के तुल्य गंभीर स्वर से कहा यही आपका पुत्र है जैसे मेघ के गंभीर स्वर से मोर जाग जाता है वैसे ही जागो इस वाणी से वह भ्रुग समाधि से धीरे धीरे जाग उठा उसने आंखें खोलकर समीप में आए हुए एक साथ उदित हुए सूर्य और चंद्रमा तुल्य काल और भ्रगु को देखा कदम्बलता के आसन से उठकर उसने एक साथ आए हुए विप्रवेशधारी विष्णु शिव के तुल्य समान कांति वाले उन दोनों को प्रणाम किया तत्कालोचित परस्पर अभिनंदन आदि व्यवहार कर, कर लेने पर वे लोग शीला पर सुमेरु पीठ पर जगत पूज्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तुल्य बैठे तदनंतर हे श्री रामचंद्र जी समा के तट में समाधि से विरत उस ब्राह्मण ने इन दोनों से अमृत बिंदु के तुल्य सुंदर शांत वचन कहा हे भगवान इस लोक में एक साथ आए हुए चंद्रमा और सूर्य के समान आप लोगों के दर्शन से आज मैं परम सुख को प्राप्त हुआ हूँ हु। जो मनोमोह शास्त्राभ्यास तपश्चर्या उपासना तथा ब्रह्म से नष्ट नहीं हुआ था वह मेरा मनोमोह आप लोगों के दर्शन से दूर हो गया निर्मला अमृत की वृष्टि अंतरात्मा को वैसा सुखी नहीं बनाती है जैसे कि आप महात्माओं की केवल यह दृष्टि सुखी बना रही है हे आकाश को चंद्रमा और सूर्य के तुल्य इस हमारे देश को अपने चरणों से पवित्र बनाने वाले महातेजस्वी आप लोग कौन है श्री राम जी शुक्र के यह कहने पर भृगुजी ने जन्मांतर के अपने पुत्र से कहा तुम अपना स्मरण करो क्योंकि तुम ज्ञानी हो मूढ़ नहीं हो। द्वारा बोध को प्राप्त हुए उसने ध्यान से दिव्य चक्षु खोल कर क्षण भर अपनी जन्म जन्... जन्मांतर की अवस्था का स्मरण किया तदनंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ उसने आश्चर्य के दर्शन से विकसित मुख होकर वितर्क से मंद वचन कहा उस समय उसका मन अत्यंत प्रसन्न था इस संसार में कर्म फल का नियंत्रण करने वाली परमात्मा की माया शक्ति का व्यापार किसी को ज्ञात नहीं है जिसके कारण यह विशाल जगत रूपी चक्र चल रहा है मेरे अनंत जन्म बीत गए हैं, जिनका मुझे ज्ञान भी नहीं है तथा तो प्रलय काल में प्राप्त वर्ष वायु और धूप आदि से उत्पन्न हुए दुख मोह आदि के तुल्य मरण मूर्छा आदि दुर्दशाओ के फलभूत अनेक दुख मोह आदि भी बीत गए हैं मैंने कठिन क्रोध और उद्योग से भरे हुए राजाओं को देखा पार जनार्थ विविध भ्रमणों का अनुभव किया तथा बहुत दिनों तक शोक से शून्य सुमेरु पर्वत की भूमियों में विहार किया सुमेरु पर्वत के समीप की भूमियों में मंदार के फूलों के केसरों से रंजित अतव सुगंधपूर्ण तथा संध्या काल में खिलने वाले कमलों से युक्त मंदाकिनी के जल का मैंने पान किया फुली हुई सुवर्ण सुवर्ण लाओ की पंक्तियों से पूर्ण किया ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका मैंने भोग न किया हो ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो मैंने नहीं की हो और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैंने अनुकूल या प्रतिकूल दशा में न देखी हो यानी सब कुछ किया सब, सब का भोग किया और सब कुछ देखा इस समय जानने योग्य सारी बातें मैंने जान ली है देखने योग्य संपूर्ण वस्तुएं अच्छी तरह देख दी है बहुत दिनों से थका हुआ मैं अब विश्राम ले रहा हूं और मेरे संपूर्ण भ्रम दूर हो गए हैं। हे पिताजी उठिए चले सुखी हुई बनलता की नाई सुखी हुए मंदरा चल प्रस्थित उस शरीर को देखे इस संसार में न तो मेरा कुछ अभिष्ट है और न अनिष्ट है केवल नियति की रचना देखने के लिए मैं इस जगत में विहार कर रहा हूँ चूँकि मैं एकात्मता के दृढ़ निश्चय से अत्यंत शुभालय जीवन मुक्त महापुरुषों से सेवित चरित्र का ही स्थिरता पूर्वक अनुसरण करता हूँ न कि मूढ़ों के चरित्र का इसलिए मेरी तथा आपकी अभिष्ट जो पूर्व देह में अवस्थिति रूप बुद्धि है वह रहे उससे कोई भी क्षिति नहीं होगी उस बुद्धि से बचे हुए प्रारब्ध का भोग करने कर, कराने वाले व्यवहार का ही आचरण में करूंगा न की मूढ़ो की तरह को प्राप्त यह है। समाप्त स्थिति प्रकरण पंद्रहवा सर्ग पुरुष शरीर को देख कर शुक्र का विलाप तथा विलाप में हेतु विशेष कथन पूर्वक शरीर के स्वभाव का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा इस प्रकार के तत्वज्ञानी जिनके प्राण चंचल थे संसार की गतिविधि का विचार करते हुए उस समंगा नदी के तट से भ्रगुजी के आश्रम के प्रति चले क्रमशः आकाश को आक्रांत कर मेघ छिद्रों से बाहर निकल कर वे सिद्ध मार्ग से क्षणभर में मंदर, मंदराचल की गुफा में पहुंच गए उस पर्वत की ऊंची भूमि में शुक्र ने अपने पूर्व जन्म की सूखे शरीर को देखा जो कि हरे पत्थरों से ढका था शुक्र ने यह कहा हे तात वही यह क्रूश शरीर है जिसका आपने सुखदायक भोगों से पहले लालन पालन किया था वह यह मेरा शरीर है जिसके अवयवों में स्नेहमयी धाई ने कपूर अगरू चंदन आदि से बहुत दिनों तक लेप किया था वह यह मेरा शरीर है जिसके लिए मेरू पर्वत की उद्यान भूमियों में मंदार के पुष्पों से शीतल सैया रची गई थी देखिए पहले मदोन्मत्त देवांगनाओं द्वारा लालित मेरा यह शरीर है जो इस समय सांप बिच्छु आदि कीड़ों के डसने से छिद्र युक्त होकर पृथ्वी पर घिरा हुआ है मेरे जिस शरीर ने चंदन के उद्यानों में चिरकाल तक क्रीड़ा की थी वही यह आज शुष्क कंकालता को प्राप्त हो गया है। अप्सरा के संसर्ग से तीव्र वाली चित्तवृत्ति से रहित मेरा शरीर आज सुख रहा है उन उन देवोद्यान आदि प्रदेशों में हुए विलासों में उन उन बाल्य यौवन आदि विचित्र अवस्थाओं में पूर्व अनुभूत तत्त सौंदर्य अलंकार गीत हास्य आदि विलास आदि भावनाओं के संबंध से युक्त होकर भी हे देह आज तुम कैसे स्वस्थ हो यानी तुम क्यों नहीं उसका शोक करते हो हे शरीर तुम्हारा नाम शव पड़ गया है सूर्य की संताप से तुम शोष को प्राप्त हो गए हो और कंगालता को प्राप्त हो गए हो हे दुर्भाग्य तुम इस समय मुझे डरा रहे हो जिस देह से मैं विविध विलासों के समय प्रसन्न हुआ था इस समय कंकालता को प्राप्त हुए उसी उसी से मैं डर रहा हूं जिस शरीर में पहले ताराओ के समूह के तुल्य हार सुशोभित हुआ था उसी मेरे शरीर के वृक्ष में इस समय चीटियां घुस रही हैं। इसे आप देखिए जिस पिघले हुए सुवर्ण के समान रमणीय मेरे शरीर से सुंदर सुंदर अंगनाए काम से मोहित हुई थी देखिए वही इस समय कंकालता को धारण कर रहा है ताप से जिसका चर्म सूख गया है एवं जिसका मुंह खुला है ऐसे मेरे कंकाल का विकृत मुख वन में मृगों को भयभीत कर रहा है मेरे शव की उधर रूपी गुहा सूख जाने के कारण भीतर प्रविष्ट हुई प्रकाशमान सूर्य की किरणों किरणों के समूह से ऐसे शोभित हो रही है मानो विवेक से शोभित हो रही है ऐसा मैं देख रहा हूं मेरा यह सूखा शरीर पर्वत की शिला पर चित पड़ा है यह अपनी तुच्छता से यानी विकृत रूप से प्रदर्शन से सज्जन पुरुषों के हृदय में वैराग्य का मानव उपदेश दे रहा है शब्द रूप रस स्पर्श और गंध की अभिलाषा से रहित मेरा यह शरीर इतने समय तक मेरे परोक्ष में और इस समय मेरे प्रत्यक्ष में भी मानो निर्विकल्प समाधि में बैठकर पर्वत में सूख रहा है यह रूपी पिशाच से मुक्त हो गया है अतएव बड़े सुख के साथ स्वस्थ सा स्थित है देवताओं से रची गई विपत्तियों से सब तनिक अबतनिक अब भी इसे भय नहीं है चित्त रूपी वे के शांत होने पर शरीर को जो आनंद प्राप्त होता है वह संपूर्ण जगत के राज्य से भी प्राप्त नहीं होता यह शरीर जिसके संपूर्ण संदेह नष्ट हो गए हैं और सब कौतुक जिससे चले गए हैं, कल कल्पनाओं का जिसने निराश कर दिया है वन में कैसे सुख से सो रहा है इसे आप देखिए चित्त रूपी बंदर की काम आदि चपलता से क्षुब्ध हुआ यह शरीर रूपी वृक्ष जिस प्रकार अपने विवेक सद्वासना आदि शाखा पल्लवों का विनाश हो वैसे वेग से नहीं चलता किंतु जैसे जड़ के साथ उखड़ जाए वैसे चलता है इस सुंदर पर्वत में मेरा यह शरीर चित्त रूपी अनर्थ से मुक्त होकर आज गज घटाओ और सिंहों के गर्जन तर्जन आदि रूप वैर को नहीं देखता पहले कौतुक दर्शन रूप परमान में स्थित हुआ सा यह जैसे बाहर के कौतुक दर्शन से प्रसन्न होता था वैसा आज नहीं होता संपूर्ण आशा रूपी ज्वरों के कारण रूप मोह रूपी कोहरे के लिए शरदागमन रूप औचित्य के सिवा दूसरा श्रेय प्राणियों में मैं नहीं देखता हूँ यानी चित्त भाव संपूर्ण आकाश संपूर्ण आशारूपी ज्वरो के हेतुभूत मोह का नाश कर देता है अतएव वही सबकी अपेक्षा उप, उप, श्रेष्ठ श्रेय है वे ही ब्रह्म के आनंद पर्यंत विषय सुखो की परमावधि रूप भूमानंद को प्राप्त हुए हैं, जो शांत बुद्धि पुरुष अपरिचिन्न ब्रह्म साक्षात्कार रूप महाबुद्धि से मनोनाश को प्राप्त हुए हैं। मैं अपने भाग्योदय से सब दुखदशाओं से रहित और संताप शून्य इस शरीर को संकल्प विकल्प से रहित जीवन मुक्त के शरीर के तुल्य वन में देख रहा हूँ श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान आप संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले हैं। कृपया यह बतलाइए शुक्राचार्य जी ने उस समय बार बार अनेक शरीरों का उपभोग किया था जैसे कि आप पहले कह आए हैं फिर उन्हें भ्रुगु से उत्पादित उसी शरीर में अत्यंत स्नेह कैसे हुआ और उसी के लिए उन्होंने विलाप क्यों किया श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे वत्स श्री जी शुक्राचार्य की कर्मात्मक जो यह वासना थी वह जीव दशा को प्राप्त होकर भ्रू से उत्पाद भार्गव रूप से उत्पन्न हुई प्रलय काल में अवशिष्ट माया शबली ईश्वर से इस कल्प के सर्वप्रथम शरीर रूप से जल में भिगोने से फुले हुए बीजों के अंदर अंकुर शक्ति की नाई तनिक आविर्भूत होकर क्रमशः तत्त भूतो की समता को प्राप्त होकर वायु से वृष्टि द्वारा अन्न आदि भाव से अंतर्भावित हुई वही कर्मात्मक वासना प्राण और अपान के प्रवाह से महर्षि भृगु के हृदय में प्रवेश कर क्रम से वीर्य बनकर शुक्राचार्य की देह बनी है उस जन्म में उसके ब्राह्मण जन्मोचित गर्भाधान आदि सब संस्कार विधि पूर्वक किए गए थे वहां पर समाधि अरसे से सूखे हुए कंकाल के रूप में परिणत हो गई थी परिणत हो गई चूंकि यह शरीर ब्रह्म से पूर्वोक्त रीति से अनुसार पूर्वोक्त रीति के अनुसार पहले पहल इसी शुक्राचार्य के रूप में आविर्भूत हुआ था इसीलिए शुक्राचार्य ने इस शरीर के लिए विलाप किया। यद्यपि शुक्राचार्य वीतराग थे, उन्हें किसी प्रकार अभिलाषा भी न थी और समंगा नदी के तीर में तपस्या निरत ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण कर रखा था फिर भी उन्होंने देह के लिए विलाप किया क्योंकि देह का ऐसा ही स्वभाव है भाव कि ज्ञानी भी प्रारब्ध कर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते उन्हें भी उसका भोग करना ही पड़ता है चाहे ज्ञानी की देह हो चाहे अज्ञानी की देह हो जब तक जीवन रहेगा सदा यह नियम चलेगा ही इसमें रत्ती भर भी उलटफेर नहीं हो सकता है हाँ इतना अंतर इतना अंतर अवश्य है कि ज्ञानी का यह दैहिक लोक व्यवहार अनासक्ति से होता है और अज्ञानी का आसक्ति से होता है जिन लोगों को तत्वज्ञान हो गया है और जो पशुओं के सदृश आचरण वाले अज्ञानी हैं, वे दोनों ही लोक व्यवहारों में जैसा लोक का जाल है उसी के अनुसार स्थित है यानी आचरण करते हैं। लोक व्यवहार में अज्ञानी जैसा आचरण करता है पूर्ण ज्ञानी भी ठीक वैसा आचरण करता है उनको बंद मोक्ष देने में एकमात्र कारण वासना का भेद है जिसकी बुद्धि विषय पर आसक्त नहीं है ऐसे विद्वान तत्व जब तक शरीर रहता है तब तक दुख के निमित्त के प्राप्त होने पर दुख का और सुख हेतु के प्राप्त का लोग सुख निमित्तों की प्राप्ति होने पर सुखी की तरह और दुख निमित्त की प्राप्ति होने पर दुखी की तरह केवल लौकिक व्यवहार के लिए विषय में ही अज्ञानी के सदृश बर्ताव करते है आत्म तत्व में तो वे सुस्थिर रहते हैं अज्ञानी के तुल्य व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे सूर्य के जल में पड़े हुए प्रतिबिंब शरीर ही चंचल होते हैं, किंतु आकाश में स्थित बिंब शरीर चंचल नहीं होता वैसे ही आत्मज्ञान में स्थिर तत्व भी लोक व्यवहारों में स्थिर अस्थिर रूप से विद्यमान रहता है जैसे प्रतिबिंबों में स्थित सूर्य वस्तुतः स्वस्थ होता हुआ भी अस्वस्थ चंचल सा प्रचित होता है वैसे ही जिसने संपूर्ण लौकिक व्यवहारों का त्याग कर दिया है ऐसा ज्ञानी पुरुष ही व्यवहार स्थिति में अध्यानी होता है। जिसकी इंद्रियों ने संग छोड़ा है उसकी कर्म इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने पर भी वह मुक्त हो मुक्त है यदि कर्मेन्द्रिय विषयों में आसक्ति रहित है और ज्ञानेन्द्रिय विषयों के अधीन है तो वह बद्ध है लोक में सुख दुख दृष्टि और बंद मोक्ष दृष्टि की हेतु ही है जैसे कि किसी वस्तु के प्रकाशन में तेज हेतु है बाहर चित वाले और भीतर लोकोचित आचार से रहित संपूर्ण इच्छाओं से शून्य और विषमता रहित होकर आप स्थित हो स्थित संपूर्ण कर्म फलों की आसक्ति से रहित मन मन से आप कर्म कीजिए क्योंकि कर्म देह की स्थिति है स्वभाव है भगवान ने भी कहा है नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेषता अर्थात देहधारी कर्मों का निशेष त्याग नहीं कर सकता है मानसिक दुख शारीरिक दुख जन्मरण रूपी गर्तों से भरे हुए संसार के मार्गभूत तथा अत्यंत संताप देने वाले इस ममता रूपी भीषण अंधकूप में आप मत गिरी न तो आप दृश्य वस्तु देहादि में विद्यमान है और न आप में ये देहादि भाव है हे कमल नयन शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले आप अपने स्वरूप में स्थित होइए। आप आप निर्मल शुद्ध ब्रह्म है। आप सब का निर्माण करने वाले और सर्वात्मक है सारा विश्व शांत अज है ऐसी भावना करते हुए आप सुखी होइए हे महात्मन सकल इच्छाओं की निवृत्ति करने वाले पूर्णानंद रूप दोषों से रहित पद को सम्य ज्ञान से प्राप्त कर ममता ममताी महाअंधकार से रहित हुए आप यदि चित्त के नाश में समर्थ हुए तो अपरिमित बुद्धि महान से महान परिपूर्ण परमा सत्य ब्रह्म को नमस्कार है यानी आप हम लोगों के भी सदा के लिए ही, वंदनीय हो जाएंगे पंद्रह वर्ग साम्त स्थिति प्रकरण सोलह वा सर्ग काल के चले जाने पर काल के आज्ञानुसार शुक्राचार्य का अपने शरीर में प्रवेश करना तथा उनकी दैत्यों की गुरुता और जीवन मुक्ति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी तदनंतर भृगु तथा भृगुपुत्र शुक्राचार्य के विलाप वचनों को बीच में ही रोककर गंभीर ध्वनि से युक्त भगवान काल ने वचन कहा काल ने कहा हे पर परकार्य साधक भ्रुगपुत्र समंगा नदी के तट के इस तपस्वी शरीर का परित्याग कर जैसे राजा नगरी में यानी राजधानी में प्रवेश करता है वैसे ही आप इस देह में प्रवेश कीजिए हे निष्पाप शुक्राचार्य जी ग्रहाधिकार को प्राप्त कराने वाले प्रारब्ध के उदय काल में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उस देह से फिर तप करके आप दैत्य का आचार्यत्व कीजिए महाकल्प रूप ब्रह्मा के दिन का यानी हजार चोकड़ी का अंत होने पर आप भ्रगुजी से उत्पन्न देह का पुनः अन्य शरीर का ग्रहण न करने के लिए उपभुक्त अतः अतएव मुरझाये हुए फूल की नाई त्याग कीजिए हे महामते कल्प में उपार्जित कर्मों से प्राप्त शरीर द्वारा जीवन मुक्ति रूप पद पाकर बड़े बड़े दैत्यराजों का आचार्यत्व करते हुए आप स्थित होइए आप लोगों का कल्याण हो मैं अपनी अभिमत दिशा को जा रहा हूँ जिसको अभिमत नहीं होता ऐसा जो चित्त है वह कुछ भी नहीं है यानी अवास्तविक है यह कहकर भगवान काल जैसे सूर्य संतप्त अंग वाले आकाश और पृथ्वी की अपेक्षा कर अपनी किरणों के साथ अंतरहित तो हो जाते हैं वैसे ही स्नेह से आंसू बहा रहे भ्रगु और शुक्राचार्य की उपेक्षा कर अंतरहित हो गए उस भगवान कृतांत के चले जाने पर भ्रुगपुत्र शुक्राचार्य ने अवश्य तथा अनिवार्य ईश्वर की इच्छा की गति का विचार कर हेमंत और शिशिर काल के कारण सुखी हुई भावी पुष्प फल के उदय वाली लता में वसंत ऋतु के तुल्य बहुत काल बीत जाने के कारण सुखी हुई भावी अभ्युदय से युक्त उस देह में प्रवेश किया वासुदेव नाम वाली समंगा तटवर्ती तपस्वी ब्राह्मण की देह जिसका मुख तथा संपूर्ण अंग विकृतवर्ण वाले हो गए थे जिसकी जड़ कट गई हो ऐसी लता की भांति कापकर शीघ्र ही गिर पड़ी उस पुत्र के शरीर में जीव के प्रवेश कर लेने पर महामुनि श्री भृगु ने कमंडलू के जल के साथ मंत्रों से उस शरीर का यानी बढ़ाने वाला अभिषेक किया अभिषेक के अनंतर उस शरीर की संपूर्ण नाड़िया ऐसी दीप्त हो उठी जैसे वर्षा ऋतु में जल प्रवाह से पूरी तोटर वाली नदियाँ दीप्त हो जाती हैं जब वह शरीर वर्षा ऋतु में कुमुदिनी के भांति तथा वसंत ऋतु में अभिनव लता की भांति पूर्ण हो गया तब उसके आंगुली नख केश आदि पल्लव के तुल्य उदित होकर सुशोभित होने लगे तदनंतर शुक्राचार्य जल तथा वायु के संयोग से सर्वतः पूर्ण मेघ के तुल्य प्राण वायु के संचार से युक्त होकर उठ खड़े हुए सामने उपस्थित पवित्र मूर्ति पिता का नाम पूर्वक ऐसे अभिवादन किया जैसे मानो नूतन मेघ अपने गर्जन से पर्वत का अभिवादन कर रहा हो तदनंतर स्नेह से आर्द्र चित्त वाले पिता ने पुत्र शरीर की यौवन सौंदर्य आदि से युक्त प्राक्तन मूर्ति का बहुत देर तक ऐसे आलिंगन किया जैसे आर्द्र वृत्ति वाले मेघ पर्वत के प्रांत का आलिंगन करता है पहले की भांति यौवन सौंदर्य आदि से युक्त वह नूतन पुत्र की देह स्नेह पूर्वक महामति भृगुजी ने देखी तथा तत्व दृष्टि से अनुचित जानकर हंस रही भी उन्होंने यह शरीर मुझसे उत्पन्न है ऐसी धारणा की उस समय यह मेरा पुत्र है इस स्नेह से परम ज्ञानी का भ्रुजी का भी आकर्षण कर लिया। देह में जीवन भर प्रबल प्रारब्ध के कारण अवश्य ही रहती है तदनंतर वे दोनों पिता पुत्र रात्रि के अंत में प्रसन्न हुए सूर्य और कमल समूह की भांति परस्पर सुशोभित हुए चिरकाल के बाद हुए संगम से संबद्ध चक्वी चक्वा के जोड़े के तुल्य तथा वर्षा ऋतु के समागम से स्नेह युक्त मयूर और मेघ के के तुल्य उन दोनों महामुनियों ने चिरकाल के वियोग से मुनियों समागम की उत्कंठा हो गई थी पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार उस समान आनंद की योग्यता से वह क्षण भर जड़ की नाई स्थिर होकर तदनंतर उस समंगा तटवर्ती ब्राह्मण की देह का वह दाह किया कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार के सदाचार का अनुविधान नहीं करता है आचार का पालन मात्र ही यहाँ देहादि कृत्यों का फल है इतर फल नहीं है यह भाव है इस तरह उस पवित्र वन में वे दोनों तपस्वी भृगु तथा भृगुपुत्र शुक्राचार्य आकाश में चंद्रमा और सूर्य की भांति दीप्त होते हुए स्थित हो गए तदनंतर जगत के गुरु वे दोनों जीवन मुक्त होकर भ्रमण करने लगे उन्होंने विज्ञेय आत्म तत्व को जान लिया था तथा देश और काल की शुभ और अशुभ दशाओं में वे समान भाव से रहते थे क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए थे तदनंतर समय आने पर शुक्राचार्य जी ने दैत्यो का आचार्यत्व तथा ग्रहपति का अधिकार प्राप्त किया भ्रु जी भी अपने योग्य निराय आत्म तत्व में स्थित हो गए यह उदार कीर्ति वाले शुक्राचार्य पहले उस सत्य परमात्म तत्व से पूर्वोक्त आकाशादी क्रम से उत्पन्न हुए तदनंतर शीघ्र ही स्मरण में के निमित्त से उत्पन्न अपने मनोराज्य के विभ्रम से अना विविध दिशाओं में इन्होने भ्रमण किया वा, सर्ग समाप्त। स्थिति प्रकरण सर्ग शुद्ध चित्तो की सत्य संकल्पता का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान भ्रुपुत्र शुक्राचार्य के मनोरथ की प्रतिमा जैसे स्वर्ग आदि के अनुभव से सफल हुई वैसे औरों की मनोरथ की प्रतिमा क्यों नहीं सफल होती शुक्राचार्य शुक्राचार्य जी के प्रथम कल्प में कल्प के सब दोषों का उस कल्प के वशिष्ठ जी, जी ने कहा शुक्राचार्य जी के प्रथम कल्प के सब दोषों का उस, उस कल्प के अंतिम जन्म में किए गए कर्म और उपासनाओं से क्षय हो गया था इस कल्प में उनका यह शरीर पहले पहल उत्पन्न हुआ था इसीलिए इस कल्प के दोष दोष भी उसमें न थे ब्रह्म पद से ही अधिकार भोग के लिए ब्रह्मा के संकल्प से वह उत्पन्न हुआ था अतएव ब्रह्म के सांकल्पिक दोष भी उसमें न थे दोनों कुलों में शुद्ध ब्राह्मण जाति का था अतएव बीज गर्भ जाति आदि के दोष भी उसमें न थे यही सब कारण है कि उनमें असत्य संकल्प की प्राप्ति न थी यही औरों से उनमें विशेषता है संपूर्ण ऐषणाओं की यानी वित्त पुत्र इशना, लोक लोकषणा आदि की निवृत्ति होने पर शुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है वही सत्यात्म तत्व कहा जाता है वही निर्मल चीति कही गई है निर्मल सत्व जिस वस्तु की जैसी भावना करता है वैसे वैसे जैसे जैसे जल रूप हो जाता है, वैसे ही वैसा हो जाता जाता है, है। ही वैसा को अपने आप भ्रांति हुई थी प्रत्येक जीव में वैसी भ्रांति है ही इस विषय में शुक्राचार्य ही दृष्टांत है जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर पत्ते आदि अपने स्वरूप को प्रकट ग, आ, स्वरूप को प्रकट करते हैं यानी चमत्कार को प्राप्त होते हैं। वैसे ही सब प्राणियों के भ्रांति से उत्पन्न द्वैत भेद अपने को प्रकट करते हैं जो यह जगत हम लोगों की दृष्टि गोचर हुआ है वैसा ही सारा जगत प्रत्येक जीव में मिथ्या ही उदित है और मिथ्या ही अस्त को प्राप्त होता है परमार्थ दृष्टि से तो किसी का कोई भी जगत न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है यह केवल भ्रांति मात्र है एकमात्र माया ही ही उल्लास को प्राप्त होती है। जैसे हमारे स्फूट अनुभव में स्थित हमारा मिथ्या संसार है, वैसे ही अन्य जीवों के मिथ्या हजारों संसार है ही। जैसे अन्य के स्वप्न और मनोरथ के नगरों के व्यवहार अन्य को दृष्टिगोचर नहीं होते वैसे ही अन्य के ये संसार रूपी भ्रम भी पृथक पृथक नहीं दिखाई देते भाव है कि जैसे अन्य का स्वप्न अन्य पुरुष को दिखाई नहीं देता वैसा ही अन्य का संसार भी अन्य को नहीं दिखाई देता इसी प्रकार संकल्प रूपी आकाश में अनेक जगद्रूपी नगर है पर वे ज्ञान दृष्टि के बिना मिथ्या प्रतीत नहीं होते इसी प्रकार के संकल्प मात्र शरीर वाले सुख दुखमय पिशाच यक्ष राक्षस भी है भाव यह है कि पिशाच आदि भाव केवल मात्र संकल्प से कल्पित है किंतु सुख दुख देते हैं। हे रघुनंदन, शुक्र के तुल्य ही अपने संकल्प रूप आकार वाले मिथ्या को सत्य समझने वाले ये तुम लोग भी उत्पन्न हुए हैं। हिरण्यगर्भ में भी इसी प्रकार की यह सृष्टि परंपरा विद्यमान है यह वास्तविक नहीं है अवस्तु में वस्तुता अंध परंपरा से ही स्थित है जैसे एकमात्र वसंत ऋतु कार से ही वन लता गुल आदि रूप से उदित होता है वैसे ही एकमात्र पर ब्रह्म ही प्रत्येक में मिथ्या विश्व रूप से उदित हुआ है भाव यह है कि संपूर्ण जीवों के आकार रूप से ब्रह्म ही उदित हुआ है प्रथम संकल्प ही जगदाकार प्रतीति को, प्रतीत को, प्रतीत को प्राप्त हुआ है यह अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही ज्ञात होता है अपने आदि अज्ञान के मध्य में स्थित चित्त ही इस प्रकार के विविध व्यापारों से युक्त प्रत्येक जीव में उदित यह जगत है जो जानता हुआ स्वयं विनष्ट हो जाता है अर्थात ब्रह्मरूप हो जाता है भ्रांतिवश इसकी सत्ता है और अधिष्ठान तत्व के साक्षात्कार से इसका अस्तित्व मिट जाता है चित्त रूपी हाथी का बंधन स्तंभ रूप यह जगत जाल एक दीर्घ स्वप्न ही तो है चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत की सत्ता ही चित्त है एक के अभाव से दोनों का ही नाश हो जाता है या सत्य तत्व के विचार से नाश हो जाता है जैसे युक्ति पूर्वक मलिन मनी को साफ करने से शुद्ध प्रकाश निकलता है वैसे ही चित्त का प्रतिभा सत्य होता है चिरकाल तक एकाग्रता से दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है संकल्पों से अनाक्रांत यानी शुद्ध चित्त से स्वच्छता जनित प्रकाशमयता उदित होती है जैसे मलिन वस्त्र में सुंदर रंग नहीं टिकता वैसे ही अद्वैतात्म ज्ञान रूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती भगवान शुक्र के चित्त के प्रातिभासिक कल्पना रूप जगत में ये उदय और अस्त से युक्त काल क्रियाक्रम किस कारण हुए ऐसा श्री रामचंद्र जी पूछते हैं उदय अस्तमय इसमें प्रातिभाषिक उदय और अस्त का काल काल में में में ग्रहण नहीं नहीं नहीं हो सकता में भिन्न काल में उनकी अनुभव उनका अनुभव उनका ही नहीं है इसलिए वासना सिद्ध नहीं होती और वासना की सिद्धि न होने पर क्रम की सिद्धि भी नहीं हो सकती यह सूचित किया श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी पिता के उत्पन्न चक्षुवादी से या पिता के वचन से और शास्त्र से जैसी जैसे उत्पत्ति विनाश विशिष्ट यह जगत है ऐसा शुक्र ने जाना था यही पारलोक संपूर्ण वृत्त संस्कार रूप से स्थित हो गया जैसे कि मयूर के अंडे में मयूर रहता है भाव की पिता के वचन शास्त्र आदि प्रमाण और प्रमाण प्रमाणाभासो से ही वासना का उदय शुक्र को था उत्पत्तिनाश के क्रम का संस्कार साक्षी से ही सिद्ध हो जाता है चैतन्य से अधिष्ठित सजीविद्या में स्थित यह सब पिता और शास्त्र के कारण ही क्रम से ऐसे उदित हुआ जैसे कि बीज से अंकुर पत्र लता पुष्प फल आदि उदित होते हैं जीव जिस वासना से बद्ध रहता है उसी को अपने अंदर देखता है स्वप्न में अपने से कल्पित शरीर इसमें दृष्टांत है यह जगत भी तो दीर्घ स्वप्न ही है श्री रामचंद्र जी यह संसार भेद रात्रि में सैनिक पुरुष द्वारा स्वप्न में देखे गए सैनिकों के समूह के तुल्य अपनी आत्मा में प्रत्येक जीव में उदय हुआ है भाव यह है कि जैसे दिन में सै, सैन्य वासना से वासित सैनिक पुरुष रात्रि में स्वप्न में प्रत्येक सेना को अपनी अपनी वासना से कल्पित नाना सेनाओं के रूप में देखते हुए भी सैन्यगत एकत्व को मानते ही है वैसे ही प्रत्येक जीव में यह संसार भेद उत्पन्न हुए है श्री रामचंद्र जी पूछते हैं हे hey भगवान उदित हुए ये संसार यदि स्वयं परस्पर नहीं मिलते तो पूर्वोक्त अनिर्मोक्ष प्रसंग रूप दोष प्राप्त होता है यदि मिलते हैं, तो यह सर्वसाधारण संसार अलग अलग एक एक के ज्ञान से बाधित नहीं हो सकेगा इस प्रकार उभयतः रज्जू प्रतीत होता है कृपया कृपा आप मेरे इस संदेह को, संदेह को यथार्थ रीति से दूर कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी मलिन मन शुद्ध मन में परस्पर संबंध रूप मेल को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह शुद्ध मन के साथ संबंध के योग्य सूक्ष्मता से सवीर यानी शुद्ध में मिलने योग्य सूक्ष्मता रूप सामर्थ्य से युक्त है शुद्ध चित्त तत्व तो परस्पर एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे एक रूप वाले जल परस्पर एकता को प्राप्त होते है किंतु अशुद्ध चित्त कलुषित जलों के तुल्य एकता को प्राप्त नहीं होते भाव यह निकला कि सवीर होने के कारण ही देवताओं का जैसे दूसरे के स्वप्न में प्रवेश करके वरदान रूप अनुग्रह देखा जाता है वैसे ही शिष्य के मन में मन से कल्पित जगत में प्रवेश द्वारा गुरु का मन उपदेश देने में समर्थ है इसीलिए आपके द्वारा उद्भावित प्रथम दोष का खंडन हो गया जगत की सर्व तो हम मानते नहीं अतः दूसरा भी न रहा दूसरा दोष भी न रहा वासना का अत्यंत क्षय ही जो एक रूप है और संवेदन से रहित है चित्त की है। चित्त की की परम शुद्धि शुद्धि है, से पुरुष शीघ्र प्रबुद्ध हो जाता है प्रबुद्ध पुरुष चित्त की पूर्वोक्त चिन्ह मात्र परिशेष रूप शुद्धि की प्राप्ति से परम कैवल्य रूप मोक्ष को प्राप्त होता है सत्रह वा समाप्त प्रकरण, करण मलिन चित्तो का मलिन संबंध, जागृत आदि अवस्थाओं के शोधन से चिन्मात्र परिशेष रूप शुद्धि का लाभ और ज्ञानी की मोक्ष प्राप्ति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी सब जीवों की अपने अपने द्वारा कल्पित संसार रूप सृष्टि के टुकड़े में सूक्ष्म और कारण रूप प्रपंच के प्रत्येक जीव में जो भिन्नता कही-कही है, वह स्वयं प्रकाश आत्मा की प्रतिनियताकार कल्पनासी ही है, वस्तुतः नहीं है चूंकि सकल जीव संघात की सुषुप्ति के अंतर अव्यवहित अभ्य, उत्तर काल में अनादि द्वैत व्यवहार के लिए जो प्रवृत्ति से जो निवृत्ति है वह सभी चिदेक रस की, की व्याप्ति से ही होती है यह सर्वानुभव सिद्ध है इसलिए पूर्वोक्त प्रपंच की भिन्नता स्व प्रकाश चिदेक रस आत्मा के प्रतिभास से ही है, है। से है यह ज्ञात होता है प्रवृत्ति मार्ग में व्यवहार करने वाले जो जो जीव है वे सब के सब मात्र से ही पदार्थों के प्रकाश वाले हैं, किसी अन्य ज्योति से नहीं भले ही ऐसा हो तथापि अन्य को अन्य के मनोराज्य की प्रदर्शन सिद्धि कैसी हुई ऐसा यदि कहिए तो सुनिए स्व स्वशी चिन्मात्र के उपाधि संयोग से, से या ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति होने के कारण जीव परस्पर की सृष्टियों को देखते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते विचित्र सृष्टि रूपी विविध जलाशय पूर्वोक्त चिन्हमात्र रूपी एक मार्ग से परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं और दूसरे के व्यवहार के संवाद आदि से सत्यत्व भ्रांति की दृढ़ता होने से होने के कारण चारों ओर से निबिड़ जड़ता को प्राप्त होते है कोई सृष्टि रूपी जलाशय दूसरी सृष्टि में मिले बिना ही पृथक स्थिति को प्राप्त है और अन्य सृष्टियों में मिले बिना ही लय को प्राप्त हुए है कोई परस्पर सम्मिलित है इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी गुंजाफल अक्षित है जिसमें प्रत्येक अणु में असंख्य हजारों ब्रह्मांड रूपी गुंजाफल एक दूसरे से मिले बिना स्थित है वह ब्रह्म माया शबल नाम का वन है ये जगद्रुपी गुंजाफल परस्पर मिलने से निबिडता को साधारण व्यवहार योग्यता को प्राप्त हो गए हैं। सब पदार्थ सबके दर्शन योग्य नहीं है जिस प्राणी का जिस प्रकार के कर्मों का भोगानुकुल फल जहाँ पर जैसा रहता है वहाँ पर उतना ही वह देखता है अन्य लोक में स्थित अधिक का उसे दर्शन नहीं होता एक मन की दूसरे मन में वर्तमान मनोराज्यों के प्रति उसके दर्शन उपब, उपभोग आदि की असमर्थता रूप निष्फलता को प्राप्त हुई जो स्थिति है उसी को आप मन के भेद में हेतु जानिए उसी उसी से जीव भेद भी जानिए इस प्रकार तुल्य कर्म वासना आदि वाली विभिन्न मनोराज्य रूपी सृष्टियों का एक साथ फलोन मुखता द्वारा संबंध होने से व्यष्टि समष्टि स्थूल देहो का अस्तित्व भी बद्धमूल है ऐसा जानिए उक्त देह सत्ता की विस्मृति होने पर तो देह का अभाव ही स्वाभाविक है जैसे अपने स्वरूप की विस्मृति वाला सोना सोनाशुद्ध कटकता को प्राप्त होता है वैसे ही अपने स्वरूप की विस्मृति वाले चैतन्य रूपी स्वर्ण ने देहत्व के बद्धमूल होने के कारण कटकत्व के सदृश केवल संसार रूप अविद्या का मिथ्या ही अनुभव किया है जैसे हट के अभ्यास से शुद्ध हुआ प्राणवायु दूसरे के शरीर में प्रवेश द्वारा दूसरे के प्राणों और देहेंद्रियों में अपनी स्वाधीनता के उनसे वेय शब्द आदि विषयों को जानता है वैसे ही शुद्ध मन भी अन्य सृष्टि के मनोराज्य को जानता है संपूर्ण जीवों का आत्मा जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति नामक तीन अवस्थाओं को प्राप्त है इनमें जीवत्व के स्वभाव से ही तीन अवस्थाओं की कल्पना है देह के कारण उनकी कल्पना नहीं है क्योंकि जाग्रत की कल्पना के बिना देह की सिद्धि न होने से अनोन्याश्रय दोष प्राप्त होगा श्रुति तो दूसरे की दृष्टि से दृष्टि से सिद्ध देह के अनुवाद द्वारा उसके एक देश में दिखाई देने के कारण प्रपंच विस्तार सत्य नहीं है। यह तात्पर्य प्रकट करती है। देह जागृदादी अवस्थाओं का हेतु है यह तात्पर्य प्रकट नहीं करती इस कारण जागरदादी तीन अवस्था रूप इस आत्मा में इस आत्मा में देहता जल की जल में लहर की तरह स्फूरित नहीं होती भाव यह की जैसे जल की तरंग आदि रूप से प्रकट होता है तत्व दर्शन होने पर तो जल से तरंगा आदि कोई वस्तु नहीं है, है, वैसे ही जीव ही जीव तीन अवस्था वाला आत्मा ऐसा विचार होने पर जीव से अन्य देहता कोई वस्तु बाकी नहीं रहती इसी प्रकार तत्वे पुरुष सुषुप्ति अवस्था के अवसान भूत तुरीय पद में जो कि अपना स्वरूप है स्थित चैतन्य चैतन्यय स्वभाव को ज्ञान से प्राप्त कर जीव भाव से निवृत्त होता है किंतु जो तत्व ज्ञानी नहीं है वही अपनी कल्पना से फिर देहादि की आकार कल्पना रूप सृष्टि में प्रवृत्त होता है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति समान ही है क्योंकि अज्ञानी की भी सुषुप्ति श्रुति में निरतिशयानंद रूप मोक्ष के दुष्टान्त रूप से कही गई है इन दो इन दोनों में जो सुषुप्ति अवस्थापन अज्ञानी है वह वास्तव आत्मज्ञान से रहित है और देहादि में आत्मतत्व तत्व भ्रांति की वासना से वासित भी है इसी भेद के कारण अज्ञानी पुनः सृष्टिभाजन होता है चित्त के सर्व व्यापक होने के कारण कोई पुरुष दूसरे स्वर्ग के भीतर पहुंचाया जाता है प्रत्येक सर्ग में और, और भी दूसरे दूसरे स्वर्ग अलग अलग विद्यमान है उनमें जैसे कदली के के के में एक के बाद एक बाद रहते हैं, हैं। वैसे ही भीतर स्थित बहुत से से समूह विस्तार युक्त पत्तों मानो बृहत बाहर और अंतर अंतर के संपूर्ण सर्गो के समूह हैं। उनसे रहित ब्रह्म केले के पत्तों के मंडप के तुल्य स्वभाव शीतल है जैसे सैकड़ो पत्ते के होने पर भी केले में भेद नहीं है वैसे ही सेंकड़ो सृष्टियों के रहते भी ब्रह्म तत्व में भेद नहीं है जैसे वट आदि का बीज ही जल आदि के संपर्क से वृक्ष बनकर वृक्ष के शाखा प्रशाखाओं के विस्तार फल आदि द्वारा फिर पूर्वतन बीज होता है वैसे ही ब्रह्म भी काम कर्म आदि रूप जल के संपर्क से बन संपर्क से मन बनकर जन्म मरण आदि कल्पना द्वारा अधिकारी देह की प्राप्ति होने पर श्रवण मनन आदि के क्रम से उत्पत्ति होने के कारण प्राक्त प्राक्तन ब्रह्म भाव से आविर्भूत होता है रस कारण वाला बीज रस कारण वाला बीज फल रूप से विकास को प्राप्त होता है और ब्रह्म कारण वाला जीव जगत रूप से विकास को प्राप्त होता है ऐसा होने पर जैसे रस का कारण क्या है यह कहना उचित नहीं है वैसे ही ब्रह्म का कारण क्या है यह भी कहना युक्ति नहीं है पर ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता भाव यह है कि कार्य के साथ उत्पन्न होने वाले असाधारण कर्म विशेष रूप कार्य स्वभाव का कारण में संभव नहीं हो सकता निर्विकार अद्वितीय असंग होने के कारण वस्तुतः अकारण संपूर्ण प्रपंच के आरोप के आदि कारण ब्रह्म में कारण निमित्त आदि वस्तु का भी संभव नहीं है भाव यह की ब्रह्म स्वभाव से विरोध होने के कारण ही अकार रूप जगत मिथ्या ही है सार वस्तु का यानी ब्रह्म का ही विचार करना उचित है ब्रह्म के अतिरिक्त असार वस्तु के विचारों से कौन पुरुषार्थ सिद्ध होगा लोक में बीज अपने आकार का त्याग करके अंकुर आदि रूप फल में परिणत देखा जाता है ब्रह्म वैसा नहीं है ब्रह्म अपने आकार का त्याग के बिना ही जगद रूप विवर्त का कारण होता है वहाँ पर फल और बीज दोनों उपस्थित रहते हैं इसीलिए जगत विवर्त के उपादान ब्रह्म को अपनी तुल्य सत्ता वाले कार्य के न होने से अकारण रहा अक, अकारण कहा यह भाव है बीज के अवयव गुण आदि सभी स्वरूप आकार युक्त अहम यानी अन्य से व्यावृत्ति व्यावृत्ति करने वाले जाति विशेष प्रकार की गठन आदि से युक्त है इसीलिए आकृति रहित परम पद रूप ब्रह्म की बीज से तुलना नहीं की जा सकती वस्तुतः कल्याण रूप ब्रह्म में कोई उपमा है ही नहीं ब्रह्म ही अनात्मा के तुल्य उत्पन्न होता है यह दर्शाने के लिए गौण वृत्ति से उपमा दी गई है वस्तुतः ब्रह्म अन्य की तरह उत्पन्न नहीं होता इसलिए न तो ब्रह्म को उत्पन्न हुआ जानिए और न अनुत्पन्न ही जानिए अतः जगत शून्य है अपने को दृश्य रूप से देख रहा दृष्टा अपनी यथार्थ आत्मा को नहीं देखता इसी से उसे अनर्थ की प्राप्ति हुई है जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो ऐसे किस पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति ज्ञात होती है यदि मरुभूमि की मृगतृष्णा में जल भ्रांति है तो यह मृगतृष्णा मृग तुष्णा कहा भाव यह कि भ्रांति होने पर अभिज्ञता रह नहीं सकती जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप को नहीं देख सकता वैसे ही संपूर्ण अंगों से युक्त आकाश की तरह तरह निर्मल दृष्टा भी बहिर्मुख होने के कारण साक्षात अपने स्वरूप को नहीं देख पाता यह भ्रम की बड़ी विस्मय कारिता है जैसे मुक्त पुरुष दृश्यता को प्राप्त हुए द्वैत को नहीं देखता वैसे ही सर्वांग पूर्ण आकाश के तुल्य निर्मल दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने आत्मा की तरह बाहर के सब लोगों को लोगों के भी परमार्थिक स्वरूप को नहीं देखता है आकाश के से से भी प्राप्त नहीं होता। दृश्य दृश्य को दुर्श रूप से देखने पर तो उसका लाभ बहुत दूर है इसीलिए दृश्य को दृश्य रूप से नहीं देखना चाहिए किन्तु दृकमात्र रूप से देखना चाहिए यह भाव है घटादि विषय प्रदेश में वृत्तयवच्छिन्न दृष्टा की वृत्ति के बाइस घटादी के आकार में परिणत हो जाने से जहाँ द्रष्टा की भी घटादी स्वरूप प्राप्ति के बिना घटादी नहीं देखे जा सकते वहाँ पर द्रष्टा की दृश्यता दूरतः अपास्त ही है इसी अर्थ को बतलाने के लिए सूक्ष्मस्य यह विशेषण दिया है भाव यह है की विषयाकार वृत्ति के साथ तादात्मपन्न स्वरूप से अतिरिक्त सूक्ष्म का दर्शन नहीं हो सकता है इसीलिए हे दृश्य ही दिखाई देता, देता। केवल केवल एकमात्र दृष्टा ही है दृश्य तो यहाँ कुछ है ही नहीं जो कुछ दिखाई देता है एकमात्र भ्रांति का विलास है इसीलिए चिन्मात्र परिशेष रूप शुद्धि के लाभ से मोक्ष की प्राप्ति में कौन बाधा है राजा के समान सर्वशक्तिमान दृष्टा जिस जिस वस्तु को जैसे प्राप्त होता है वैसे ही शीघ्र उसका अनुभव करता है सर्वशक्तिमान दृष्टा ही दृश्य रूप में उदित होता है जैसे वसंत रस का उल्लास अपनी रसता का त्याग न करता हुआ ही फल पुष्प और लता रूप से उन्नत दीप्यमान वनखंड होता है वैसे ही चित्त का उल्लास भी अपनी चिन्मात्र का त्याग किए बिना ही जीव और तदनंतर देह होता है स्वानुभव रूप ही वह इक्षुविकारूप रस में शर्कराकी अहंतादि रस वाले अपने में दर्शन दृश्य रूप जगत स्वप्न को देखता है जैसे ईख कार रस ईख के रस से भिन्न विविध सैकड़ों शर्करांड आदि के रूप से उदित होता है वैसे ही चेतन भी अपने स्वरूप से अभिन्न विविध जगद्रूप से निश्चयोदित होता है अपने में अपने में आप स्फुरित हो रहे दृश्य रूप सैकड़ो शाखाओं से युक्त चिदरस उल्लास वृक्षों का वृक्षों का यहाँ पर अंत नहीं जाना जाता क्योंकि नाना खंड सहस्त्री ही इससे ब्रह्मांडों की अनंतता दर्शाई गई है यह ब्रह्मांड रूप वन खंड जैसे जैसे अपने रस के चमत्कार का प्रत्येक को अनुभव कराता है वैसे वैसे यह चेतन अपनी पृथक स्थिति को दर देखता है इस जीव शक्ति को जो जो अपनी सृष्टि जैसे उदित होती है वह आत्मचि रूप उस उपभुवन स्थिति को वैसे ही प्राप्त होती है कोई जीव रूप संसार परस्पर मिलते हैं और इस संसार में स्वयं विहार करके चिरकाल में शांत हो जाते हैं आप पूर्वक शुद्ध चित्त लोगों के दर्शनोपाय से परमाणुओं के भीतर में भीतर में भी हजारों जगत परंपराओं को देखिए जैसे सारे तिल में तेल रहते हैं वैसे ही चित्त में आकाश में शिलाओं में ज्वाला में वायु में तथा जल में लाखों संसार विद्यमान है जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है तब जीव चित्त हो जाता है वह चित्त शुद्ध और सर्वगत है अत उसका परस्पर अन्यों से मिलन होता है। ब्रह्मा आदि सबका स्वसत्ता से कल्पित भ्रम का प्रतिरूप यह जगत रूप बड़ा भारी स्वप्न अंदर उदित हुआ है कई भूत परंपराए एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्वप्न में जाती है स्वप्न परंपरा में भ्रमण करने से दीवार आदि के तुल्य ठोस परमात्म रूप वस्तु में इस संसार रूप दीर्घ स्वप्न की प्राप्ति होती है और संसार रूपी स्वप्न की वासना की दृढ़ता से वह है चिति जहाँ पर जिसकी भावना करती है वहां पर शीघ्र ही उत्पन्न होता है उसके स्वप्न में भी जिसको देखा वह स्वप्न के समय में सत्य ही है इसीलिए उसमें चित्त सत्ता के संबंध का अनुभव होता है जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते लता फूल फल रूप अणु रहते है वैसे ही चित अणु के अंदर सब सूक्ष्म अनुभव यानी जगत के आकार की वासनाएं विद्यमान है परमाणु रूप जगत के अंदर चित परमाणु विद्यमान है ऐसी अवस्था में चित्त और जगत के संपूर्ण रूप से परस्पर अंदर प्रवेश को आश्चर्य यह अर्थ है अथवा यह आश्चर्य नहीं है क्योंकि चिदाकाश ही जो कि जगत भ्रमो के द्वारा भेद से था, अपने में लय हो जाता है इसी आशा से कहते हैं आकाश आकाश में लीन हो गए अतः आप द्वैत या एकत्व के भ्रम का त्याग कीजिए चेतन देश काल और क्रिया रूप अपने ही सूक्ष्म सूक्ष्मांशो से आत्मभूत भूत काही का ही अन्य ही अन्य की तरह अपने अंदर अनुभव करता है वस्तुधा अन्यों का अनुभव नहीं करता है अन्यों का तो संभव ही नहीं है ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े तक सर्व साधारण तत्त्व तत्तअकरण रूप की उपाधि के कारण परिच्छि हुआ चिदनुखंड प्रलय काल में यद्यपि अस्फुट रहता है तथापि सृष्टि का स्वप्न प्राप्त होने पर स्फुट होकर तत् दृष्टि से अनुभव को प्राप्त कराया जाता है चित्त परमाणु साक्षात सत्य आत्मा को ही द्वैत रूप से आस्वादन करते हैं भाव्य कि जैसे कोई भ्रांत पुरुष स्वयं अपने कंधे पर चढ़ने की इच्छा करता है वैसे ही चित परमाणु रूप जीव भी सत्य आत्म स्वरूप को ही द्वैत मानते हुए भ्रांति वश उसका अनुभव करता है चिद रूपी परमाणु खूब विकसित शरीर होकर नेत्र आदि रूप पुष्प द्वारा से संविध रूपी सुगंधी को बिखेरते हुए स्वयं स्फूरित हुए है कोई वृष्टि रूप चिदघट दृश्य के हेतु भूत चेतन के सर्वव्यापक और अविनाशी होने के कारण देशतः और कालतः बाह्य रूप से जगत को देखता है कोई समष्टि रूप यानी विराट जगत को साफ साफ अपने अंदर ही देखता है वहां पर चिरकाल के अभ्यास से तादात्म्य अभिमान होने से लीन होता है और फिर आविर्भूत होता है जगत में एक स्वप्न रूप जगत से दूसरे स्वप्न रूप जगत को एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न के समान पुनः पुनः देख रहा वह पर्वत पर्वत की चोटी से गिरी हुई शिला के समान गर्त रूप मिथ्या में लुढ़कता है हो रहे कोई कोई कोई शरीर परस्पर है, है, है। में में स्थित के विस्तार मग्न जो जगद्रुपी जीव भ्रम को स्वयं अपने अंदर देखते हैं उन थोड़े से महापुरुषों ने चारों ओर व्याप्त दृश्य को स्वप्न के समान असत जान लिया है सर्व रूप है, इसीलिए वह दृश्य आत्मा में आत्मा रूप से सत्य ही है जहाँ सर्वव्यापी आत्मा है वहाँ पर सब कुछ उदित होता है जीव के अंतर्वर्ती संपूर्ण प्रतिभा के अंदर जीव समूह का उदय होता है उसके अंदर पुनः दूसरा जीव समूह उदित होता है उसके अंदर फिर दूसरा जीव जीव के अंदर फिर जीव उसके अंदर भी जीव उत्पन्न होता है केले के के पत्तों की तरह, जीव के अंदर सर्वत्र जीव ही है बुद्धि के विषयाभिमुखता का त्याग कर अंतरमुख होने पर एक ही साथ अंतर और बाह्य दृश्य परिज्ञात होकर विनष्ट हो जाता है जैसे की तत्व तत्वतः परिज्ञान होने पर कटकत्व आदि विनष्ट हो जाते है जिस पुरुष के मन में मैं कौन हूँ यह जगत क्या है ऐसा दृढ़ विचार नहीं उठता है उसके अंदर यह बड़ा भारी जीव ज्वर भ्रम नहीं छूटता जिस सद्बुद्धि पुरुष की विचार करने से सांसारिक विषय भोग लिप्सा दिन प्रतिदिन घटती जाती है उसके विचार को सफल जानना चाहिए जैसे पथ्य भोजन आदि नियमों से सेवित औषधि आरोग्य करती है वैसे ही इंद्रिय जय का अभ्यास हो जाने पर विवेक फलीभूत होता है चित्र में अग्नि के समान जिसके वचन में ही केवल विवेक है मन में नहीं है उस पुरुष के द्वारा अपरित्यक्त अविवेकता केवल दुख के लिए ही है यानी जैसे चित्र में स्थित प्रकाशमान अग्नि से दाह आदि नहीं होते वैसे ही वचन मात्र विवेक से फल सिद्ध नहीं होता है जैसे स्पर्श से वायु सत्ता को प्राप्त होता है वाणी से नहीं वैसे ही एकमात्र इच्छा के दूर होने से यानी वैराग्य से ही विवेक जाना जाता है जैसे प्रत्यक्ष स्पर्श वायु का लक्षण है वचन मात्र स्पर्श उसका लक्षण नहीं है यह भाव है। हे श्री हैामचंद्र जी चित्र में लिखित अमृत या जल को आप अनुत या अजल ही जानिए चित्र में लिखित अग्नि को आप अनग्नि ही जानिए एवं चित्र में लिखित स्त्री स्त्री नहीं है इसी प्रकार वचन से प्रदर्शित विवेक ही है पहले विवेक से राग यानी विषय इच्छा घटता है है इसमें संदेह नहीं है। राग के घटने से वैर समूल नष्ट हो जाता है तदनंतर इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अनुकूल प्रवृत्ति ज्ञान का उदय होने से मूलोच्छेद होने के कारण अवश्य नष्ट हो जाती है इसीलिए जिसमें विवेक विवेकिता है वही पुरुष तत्व दर्शन रूप तन्मात्र युक्ति की स्थिति का योग्य भाजन है यानी पवित्र है अठारवासर्ग समाप्त